सा सारे आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 सुनते रहो रहो मुस्कुराते नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस विशेष बातें मुलाकातें कार्यक्रम में आशा करूंगा आप सभी हल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे आइए आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज के हमारे बातें मुलाकातें कार्यक्रम में खास मेहमान मनोज बंसल जी उपस्थित है नरेला ऐसी और उनसे बातें करेंगे उनकी सामाजिक सेवाओं के बारे में उनके विचार और उनकी भावनाओं को सुनने की कोशिश करते हैं आज के इस प्रोग्राम में तो आप सभी की तरफ से मनोज बंसल जी का बातें मुलाकातें कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है मनोज जी कैसे हैं आप सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार मैं मनोज बंसल नरेला में मेरा निवास है दिल्ली में जी जी अगर मैं सामाजिक दायित्व की बात करूँ विश्व परिषद नरेला जिला में उपाध्यक्ष के नाते मैं अपनी सेवाएं प्रस्तुत कर रहा हूं। नरेला चेतना मंच में प्रधान का दायित्व तो मेरे पास है अरे साथ में चूंकि मैं व्यापारिक हूं, एक व्यापार से संबंधित रखता हूँ पृष्ठभूमि मेरी व्यापार की है तो मेन बाजार मर्चेंट्स एसोसिएशन नरेला में महासचिव के नाते मैं अपनी सेवाएं दे रहा हूँ साथ में अपने व्यापार को देखते हुए यथासंभव जितना भी समाज में मेरे से योगदान बन पड़ता है उतना मैं करता हूँ मनोज जी मैं चाहूँगा कि आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ पर हुई उसके बारे में थोड़ा सा बताएँ और कुछ पुराने स्कूल की जो अपनी बातें होती हैं कई बार हमको ऐसा लगता है कि हम फिर से अगर मौका मिले तो हमारा स्कूल डेज वापस आ जाए सबको ऐसा लगता है तो और कुछ ऐसे भी पल होते हैं जहाँ पर हमें कुछ पिकनिक हैं या कुछ भी ऐसी यादें होती हैं जो हमें पकड़ के रखती हैं चाहे वो टीचर ही क्यों ना हो उन्होंने डाँटा भी हो लेकिन वो यादें जो हैं ऐसी लगती हैं कि अरे वो चीज़ अलग ही थी <laughs> इसमें आपके चैनल के माध्यम से जी जी। अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में भी थोड़ा सा यहाँ जानकारी देना चाहूँगा मेरे दादाजी सर्वर्गीय लाला जगन्नाथ बंसल जी उन्नीस में उन्होंने स्नातक किया था बीए किया था वो ज्यूरी के मेंबर रहे थे और कानून के ज्ञाता थे उस समय में उनकी हुंडी चला करती थी उन्हीं के नाम से नरेला में गांधी आश्रम और एमएल स्कूल पर लाला जगन्नाथ बंसल मार्ग का एक रोड का नामकरण उनके नाम पर किया गया है अरे वाह मेरे पिताजी श्री हेमराज बंसल जी क्लास वन गजेटेड ऑफिसर वर्ष 2000 में रिटायर हुए हैं आज विभिन्न संस्थाओं में अपनी सेवाएं दे रहे हैं समाज में सेवा में संलग्न है आर्य समाज प्रधान के नाते हों विकास संगठन के प्रधान के नाते हों तथा अन्य अन्य अनेकों संस्थाओं में वो यथा संभव अपनी सेवाएं दे रहे हैं और अगर आप मेरे स्कूल जीवन की बात करते हैं हाँ। तो आपने जो हमारे जीवन का जो गोल्डन पीरियड है शायद वो याद दिला दिया हाँ। स्वर्णिम योग होता है हाँ मेरी शिक्षा दीक्षा नरेला दिल्ली में ही बाकनेर अपना एक स्कूल है सर्वोदय विद्यालय है बारहवीं तक मेरी शिक्षा वहाँ तक हुई है उसके बाद मैंने सिविल इंजीनियरिंग किया है सिविल इंजीनियरिंग के बाद मैंने सी पी में ठेकेदार के नाते काम किया है और आजकल मेन बाज़ार नरेला में रेडीमेड गारमेंट्स का मेरा व्यवसाय है स्कूल की कुछ यादें ताज़ा कराएंगे <laughs> स्कूल <laughs> तो इतना एक अच्छा वो रहता है छेड़खानी करना क्योंकि हम अपना पुराना यहीं नरेला से रहने वाले हैं स्कूल में तो इतना एक अच्छा वो माहौल रहता था सभी दोस्तों से मिलना जुलना एक मैं आपको वाक्य सुनाता हूं उन दिनों ना हम साइकिल पे जाते थे क्योंकि स्कूल हमारे घर से अंदाजे चार किलोमीटर दूर है साइकिल पे पे जब हम जाते थे मेरी साइकिल में से चार चोरी हुई <laughs> उसके बाद मेरे को आज तकरीबन 25 वर्ष के बाद मेरे को यह पता लगा मेरे स्कूल में से साइकिल में से घंटिया किसने चोरी की <laughs> <laughs> तो इस तरह की जो यादें होती हैं, इस तरह की जो ना कभी भूल पाने वाले जो स्मरण होते हैं वही एक स्कूल जीवन को हमेशा स्वर्णिम युग बोला जाता है <laughs> अपने कुछ यार दोस्तों के बारे में बताइए स्कूल फ्रेंड्स जो हैं, वो अभी कुछ यादें हैं वो कहाँ है कुछ बता सकते हैं <laughs> मैं अत्यंत हर्ष और गर्व के साथ बताना चाहूंगा वर्ष नवासी एटी में मैंने बारहवीं पास की <laughs> उस समय 45 हमारे सहपाठी थे उनमें से 35 सहपाठी आज भी हम संपर्क में हैं हमारा एक <laughs> व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है और उस व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हम 35 सहपाठी आज भी एक दूसरे से संपर्क में हैं नित्य हमारी बातचीत होती है वर्ष में एक बार होली के महापर्व पर हम 35 के 35 अवश्य मिल। मिलते हैं साथ ही साथ अब चूंकि वर्ष अपने जीवन के पचास वर्ष हम व्यतीत कर चुके हैं तकरीबन हम और हमारे सहपाठी यथासंभव सुबह हम पंद्रह मिनट के लिए पांच या छह दोस्त आज भी हम अवश्य मिलते हैं चाहे दस मिनट के लिए मिलें चाहे पंद्रह मिनट के लिए मिलें उस दौरान अपनी सभी यादों को हम ताज़ा करते हैं और है। अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं बिल्कुल बिल्कुल अब मनोज बंसल जी बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया और मैं ये इसलिए पूछ रहा था कि जब हम लोग पुरानी यादें या फिर अपने दोस्तों को मिलते हैं तो एक अलग खुशी होती है उसको कोई शब्दों में बयां करना मुश्किल होगा लेकिन मिलते हैं तो वो एक्सपीरियंस वो आनंद जो है अपने आप में अन है तो मैं चाहूँगा कि आज के समय में आप जो बच्चों को देखते हैं आपके टाइम की स्कूल की बात और आज एक ऐसा है कि एक पूरा जो है चेंज हम फील कर रहे हैं तो आज के बच्चों की जो है या स्कूल में जो बच्चे जा रहे हैं उनको देखकर आपको क्या लगता है कि सेम एज़ इट इज आपका बचपन याद आता है या अलग है <laughs> आजकल का स्कूली छात्र छात्राओं का जीवन और जब हम स्कूल में थे जी जी जी तब में और अब में बहुत फ़र्क है तब हमारे वास्तव में दोस्त होते थे जिनके हम घर जाते थे वो हमारे घर आते थे हम हमारे घर के आसपास ग्राउंड्स होते थे वहाँ खेलने जाते थे पढ़ाई भी करते थे साथ में बहुत सारे खेल होते थे स्ट्रीट प्लेज होते थे चाहे कंचे हैं लट्टू हैं इस तरह के जो हमारे गेम्स होते थे तो हम हमेशा कभी भी हमने ये परवाह नहीं की कि आज हमें धूल मिट्टी चल रही है हमारे हाथ पैर गंदे हो गए हैं हमने जाना मिट्टी में खेलना आके नहा धो लेना तैयार हो जाना कहीं कुछ दिक्कत नहीं होती थी आजकल परिवेश बदल गया है आजकल बच्चे घर के अंदर कैद होकर रह गए हैं अगर उनको कहीं स्कूल के बाद ट्यूशन्स के बाद पढ़ाई के बाद कुछ समय भी मिलता है मोबाइल लैपटॉप कंप्यूटर्स वगैरह में वो व्यस्त रहते हैं तो जो स्कूली जीवन का जो एक समय होता है दे दे। वो बच्चे आजकल नहीं कर पा रहे हैं ये अत्यंत खासतौर से हमारी भारतीय संस्कृति के लिए भारतीय संस्कृति को अगर हम देखें तो बेहद दुखद और चिंतनीय बात है कि बच्चों का मानसिक विकास कैसे हो पाएगा आपने थ्योरी तो उनको स्कूल में सिखा दी है जो प्रैक्टिकल है जो उनका मानसिक विकास है वो कैसे हो पाएगा वो कैसे संभव हो पाएगा ये एक सोचनीय और चिंतनीय बात है बिल्कुल मनोज जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि ये चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं आज के समय हम लोग मॉडर्न होते जा रहे हैं टेक्नोलॉजी हमारे साथ है इन्फॉर्मेशन का जग बन गया लेकिन साथ में कहीं ना कहीं वो जो एक मिट्टी से जुड़ाव है नेचर के साथ जो हमारा जुड़ाव था वो दूर होता जा रहा है आजकल हम लोग जाते भी हैं तो पहले तो ऐसे हो जाता कहीं भी टैप मिल जाता नल खोल के आप पानी पी लेते थे आज तो वो पानी पीने के लिए नहीं यूज़ करते हैं। हम लोग तो बाहर जाते हैं तो सोचते हैं कि बोतल में ही पानी मिले हमें वो ही पानी यूज़ करते हैं अब ये पता नहीं कि बोतल का पानी अच्छा है या फिर वो नल वाला पानी ही अच्छा है तो ये बड़ी एक जो है विचार करने वाली बात है और बहुत ही गंभीर विषय पे आपने जो है अपनी भावनाएं व्यक्त किया है और मुझे लगता है कि हमारे परिवार वालों को इस विषय को लेकर थोड़ा सोचना चाहिए और इससे बच्चों का जो है ऑल ऑलराउंड जो हेल्थ जिसको कहते हैं हॉलिस्टिक हेल्थ की जो है आ, आज सभी लोग बात करते हैं तो हम बचपन से ही हॉलिस्टिक से दूर कर रहे हैं तो हॉलिस्टिक हेल्थ बाद में कैसे लाएंगे है ना तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें बचपन से ही जोड़ देनी चाहिए बच्चों के साथ में और हमें भी बच्चों के साथ खेलना चाहिए जो पहले खेल खेलते थे चाहे अपने ग्राउंड में खेले अपने आंगन में खेले लेकिन बच्चों के साथ खेलना बहुत ज़रूरी नहीं तो फिर वो बस हम लोग जैसे कि आज प्लेटफॉर्म पे देखते हैं या कहीं भी जाते हैं तो हर व्यक्ति अपना मोबाइल में लगा हुआ है बाजू में बैठा उनको एलोआई भी नहीं करता है ना तो ये चीज़ें बहुत बड़ी एक जो है कहीं ने कई कही, सोशल मीडिया होते हुए सोशल डिस्टेंस हमारा जो है मानसिक रूप से हम लोग डिस्टेंस बना के रख रहे हैं तो वो चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए आइए आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और मैं चाहूँगा कि ब्रेक में हम लोग गीत सुनते हैं तो मैं चाहूँगा मनोज बंसल जी आपका जो प्यारा सा फिल्मी कोई गीत आपको पसंद हो तो उसका एक लाइन बताइए हमें कौन सा गीत आपको बहुत पसंद आता है और क्यों पसंद आता है शायर तो नहीं मगर ए हंसी जब से देखा मैंने तुझको मुझको शायरी आ गई मैं आशिक तो नहीं बहुत बहुत धन्यवाद जी चलिए आगे बढ़ते हैं और ये बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुनाया है बॉबी फिल्म का और ऋषि कपूर पर पिक्चराइज किया गया था ये गाना बहुत हिट रहा उस समय में और 80s 80s का ये गाना है और मुझे लगता है कि ये गाना आपको भी वो 80s में जरूर ले जाएगा लेकिन अभी भी बहुत खुशी देगा तो आइए सुनते हैं ये बहुत ही खूबसूरत गीत अभी आपके लिए आप सुन रहे हैं जी नुम वन ज़ीरो सुनते रहो मुस्कराते रहो शायर तो नहीं मैं शायर तो नहीं मगर हसी जब से देखा मैंने तुझको मुझको शायरी आ गई शायर तो नहीं, मगर हंसी जब से देखा मैंने तुझको तो मुझको तो शायरी I should be. दुश्मन तो नहीं मैं दुश्मन तो नहीं मगर ने लगा तब जैसे इबादत मैं करने लगा मैं काफिर तो नहीं मैं काफिर तो, तो नहीं मगर हंसी जब से देखा मैंने तुझको मुझको बंदगी chaa नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है बहुत ही खूबसूरत गीत सुनकर आपका मन बिल्कुल फ़्रेश हो गया होगा तो आइए मैं आपको जो है और बहुत ही अच्छी तरह से जो बातें हैं सामाजिक मुद्दे पर या सामाजिक सेवाओं के बारे में अवगत कराना चाहूँगा जो मनोज जी ने अभी स्टार्ट किया है पिछले कुछ समय से और जैसे कि हमने उनकी बातें सुनी तो उनके पिताजी और दादाजी सभी ये कहीं ना कहीं जो है अपना समय सोशल वर्क में दिया करते हैं और बहुत सारे संस्थाओं से जुड़कर कहीं ना कहीं अपना समय जो है सोशल में बिताया है तो वही जो गुण है वही कहते हैं ना बड़े लोगों के जो संस्कार होते हैं वो बच्चों में दिखाई देते हैं तो उनको भी खुशी होती है और समाज में एक परंपरा चलती है हाँ इनके दादा पर दादा भी ये करते थे तो अच्छा लगता है एक तो फील करता है फील ग्रेट होता है अंदर से कि हाँ मेरे दादा जी को भी इन्होंने याद किया है तो जब हम लोग उन उस टाइप के कुछ कार्य करते हैं समाज में जुड़ते हैं तो नेचुरली वो चीज़ें हमारे बीच में आती हैं तो मनोज जी मैं चाहूँगा कि जो सोशल वर्क आप कर रहे हैं किन किन संस्थाओं से जुड़कर क्या क्या इनिशिएटिव यहाँ पर कर रहे हैं और किन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जी समाज सेवा मेरे अंदर मेरे परिवार मेरे दादाजी और मेरे पिताजी के माध्यम से मेरे अंदर आई है जी मैंने अपने जीवन में तय किया था चूँकि जीवन में सभी कुछ महत्वपूर्ण हैं बिल्कुल जहाँ शिक्षा दीक्षा महत्वपूर्ण है वहीं परिवार अपना व्यापार सभी एक उनको स्थाई कर लेना निश्चित कर लेना सेटल कर लेना कि पचास वर्ष की आयु होने के बाद जो समाज ने मुझे या मेरे परिवार को दिया है उसका मैं कुछ चुकाने की प्रयास करूँगा उसी प्रयास के तहत पचास वर्ष आयु होने के तत्पश्चात मैंने अपना योगदान समाज में देने का प्रयास किया और कर रहा हूँ अभी जैसे मैंने शुरुआत में बताया था जी, जी, कि मैं विश्व हिंदू परिषद नरेला चेतना मंच मेन बाज़ार मर्चेंट्स एसोसिएशन तथा अन्य संस्थाओं से मेरा जुड़ाव है इसमें जैसे मैं बताऊँ इन सभी का प्रारूप अलग अलग है अगर मैं बात करूँ विश्व हिंदू परिषद की तो मेरा मानना है हमें भारतीय संस्कृति का पोषक होना चाहिए उसका वाहक होना चाहिए हमें अपनी भारतीय संस्कृति को हमें एक माध्यम बनना चाहिए कि जो संस्कृति हमारे बड़ों ने हमारे बुजुर्गों ने हमें दिया है वो संस्कृति हम अपने बच्चों तक कैसे पास ऑन कर सकें या उसके अलावा भी और जो भी नई जनरेशन के बच्चे हैं उनको हम भारतीय संस्कृति के बारे में कैसे अवगत करवाया जा सकता है ये जरूरी नहीं है कि धार्मिकता से ही हम अपनी भारतीय संस्कृति को से अवगत करवा सकते हैं धार्मिकता से हम करवा सकते हैं हमें छोटे छोटे जागरूकता अभियान चलाए चाहिए जो हमारे महापुरुष रहे हैं उनकी जयंती पर हमें छोटे छोटे कार्यक्रम नुक्कड़ सभाएं आयोजित करनी चाहिए जिनसे कि हम अपने इतिहास से बच्चों को अवगत करवा सकें उनसे बच्चे प्रेरणा लेकर उनके जीवन के उद्देश्यों को समझकर उन जीवन के उन रास्तों पर चलने के प्रयास कर सकें तभी हमारा भारतवर्ष महान होगा ऐसा हमारा एक सोच है बिल्कुल अगर मैं सामाजिकता की बात करूँ नरेला क्षेत्र विभिन्न समस्याओं से जूझ रहा है चाहे वो ट्रैफिक की समस्या हो चाहे मेट्रो की व्यवस्था हो उसकी समस्या हो तथा अन्य अन्य यहाँ पर नरेला रेलवे स्टेशन है जो कि दिल्ली से जम्मू और अब कटरा तक जोड़ती है अभी जानकारी में आया है तकरीबन दस ट्रेन ऐसी हैं जिनका कि नरेला में पड़ाव नहीं है वो यहाँ रुकती नहीं है जिससे कि जो लाखों लोग नरेला से दिल्ली आईटी हो जाते हैं बस जाते हैं सब्जी मंडी जाते हैं उनको लाखों लोगों को आवागमन में इतनी दिक्कतें होती हैं बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं अभी हमने पीछे मेट्रो के विषय में एक दिन का सामूहिक उपवास रखा अच्छा। हमने हमने उसमें बत, मुझे बताते हुए बहुत अत्यंत हर्ष हो रहा है 125 सौ संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने उस दिन एक सांकेतिक सामूहिक उपवास में हमें वहाँ पर उपस्थित होकर हमें नैतिक बल प्रदान किया इस विषय में मेट्रो के विषय में अगर हम बताएं हमने एक सुझाव भारतीय रेलवे को भी दिया कि मेट्रो में आने में अगर कुछ समय है तो क्या हम नरेला से सब्जी मंडी या नरेला से पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन सुबह चार पाँच और शाम को चार पाँच क्या शटल सर्विस नहीं चला सकते बिल्कुल जिससे कि और कुछ नहीं तो समय बादली अगर हम रेलवे लाइन पे बात करें तो मेट्रो का सबसे नज़दीक स्टेशन है अगर हम सोनीपत से नरेला होते हुए समयपुर बादली शटल सर्विस जो कि सुबह सोनीपत से समयपुर बादलिया या सब्जी मंडी जाए और शाम को समयपुर बादलिया या सब्जी मंडी से सोनीपत जाए तो उससे क्या है कि मेट्रो कनेक्टिविटी में बहुत सहूलियत हो जाएगी वो ईजिली उपलब्ध हो पाएगी लेकिन ये शायद हमारे एक तंत्र का दुर्भाग्य है कि जब तक कोई बात बहुत ज़ोर से ना बोली जाए या तो जिसके लिए कोई हाँ। हमें कोई हाँ। हमें विरोध ना करना पड़े जब तक शायद वो हमारी बातें कोई सुनता नहीं है खैर उस बारे में रीति नीति तय हो रही है बिल्कुण, हमने बिल्कुण, एक दिन का सांकेतिक उपवास रखा है उम्मीद करते हैं कि शायद प्रशासन हमारी उस मांग को जल्दी सुनकर हमें मेट्रो सेवा यहाँ उपलब्ध करवाएगा बिल्कुल बिल्कुल चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया इसके अलावा मैं चाहूँगा कि अब जैसे कि हम लोग अलग अलग विषय को लेकर काम करते हैं तो समाज में या सोसाइटी में और किन चीज़ों की ज़रूरत है आपको क्या लगता है कि ये चीज़ें हो मेट्रो या फिर बसेस के बारे में या ट्रैवलिंग के बारे में आपने बात की तो लोगों के लिए और क्या हम सोच सकते हैं उनके जीवन में या कुछ हो सर्वप्रथम तो मेरा ये मानना है कि हर एक नागरिक को जागरूक होना चाहिए या हम जैसे सामाजिक संस्थाओं से संबंध रखते हैं सामाजिक संस्थाओं को एक प्रयास करना चाहिए प्रत्येक नागरिक को जागरूक करें कि उनके अपने मौलिक अधिकार क्या हैं हमें उनका चाहे उत्पीड़न किसी भी सिविक एजेंसी द्वारा चाहे किसी के द्वारा भी अगर उनका सताया जा रहा है उनका उत्पीड़न किया जा रहा है अगर वो जागरूक होंगे तो हम उससे निश्चय ही उस चीज़ का बचाव किया जा सकता है साथ ही साथ हमें जागरूकता इस चीज़ की लाने की ज़रूरत है जैसे अगर पोलिथीन हमारे स्वास्थ्य के लिए हमारे पर्यावरण के लिए हानिकारक है तो अगर हम खुद से जागरूक हैं सिविक एजेंसीज़ उनके ऊपर बैन लगाए सिविक एजेंसीज उनको पैनलाइज करें उससे पहले अगर हम अपने समाज के लिए अपने पर्यावरण के लिए जागरूक हैं तो हम पॉलीथीन को खुद ही क्यों ना इस्तेमाल करना बंद, बंद कर दें? हमने तो खुद देखा है हम जब छोटे थे तो घर से एक थैला लेकर सब्जी लेने के लिए जाते थे और थैला लेकर उसमें उसको उठाना आसान है कैरी करना आसान है तो क्यों ना हम पन्नी को ही बंद कर दें खुद से ही इस्तेमाल करना बंद कर दें इसी तरह से अगर हम बात करें पर्यावरण की जानते हैं समझते हैं कि दिल्ली आज वर्ल्ड की सेकेंड या थर्ड मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी है hmm. तो इसमें सरकार द्वारा या सामाजिक संस्थाओं द्वारा प्रशासन द्वारा अलग अलग समय पे विभिन्न कार्यक्रम चलाए जाते हैं जिसमें समाज के व्यक्तियों को नागरिकों को जागरूक किया जाता है कि आपको कूड़ा नहीं फैलाना है आपको अगर गीला कूड़ा डालना है तो इसमें डालना है सूखा डालना है तो इसमें डालना है या कूड़े को नहीं जलाना है यही मेरा एक विषय है अगर हम नागरिकों को जागरूक करें तो शायद हमें ये बात की बातें समझाने की आशंका ही ना, ना पड़े अगर हम उनको शुरू से जागरूक करके चलें एक छोटी छोटी सोसाइटी है जैसे हमने अभी अपने जहाँ मेन बाजार में जहाँ हम कार्य करते हैं सभी दुकानों पे हमने एसोसिएशन की तरफ से डस्टबिन वितरित किए जिससे कि कोई भी कूड़ा सड़क पे नहीं डालेगा साथ में हमने दिल्ली नगर निगम से अनुरोध किया कि सुबह हमारे वहाँ एक गाड़ी आनी चाहिए अभी प्रत्येक दुकानदार जब सुबह दिल्ली नगर निगम से गाड़ी आती है सभी अपना डस्टबिन उठाते हैं और कूड़ा उसमें डाल देते हैं उससे क्या है कि वो ढलाव में चला जाता है कूड़ा इधर उधर नहीं फैलता है नालियों में नहीं जाता है तथा अन्य अन्य इस तरह के विषय रहते हैं तो मेरा अपना मानना है कि हमें हर नागरिक को उसकी अपनी जिम्मेवारी के लिए समाज के लिए देश के लिए हर नागरिक की अपनी जिम्मेवारी अपना कर्तव्य है तो हर नागरिक को हमें कर्तव्य करने हमें जागरूक करने की आवश्यकता है जिससे कि वो अपने कर्तव्य का वहन कर सके बिल्कुल बिल्कुल चलिए एक और बात मैं पूछना चाहूँगा नरेला का कोई इतिहास या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों के बीच में आनी चाहिए नरेला एक ऐतिहासिक जगह है यहाँ देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का भी पदार्पण हुआ है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी भी यहाँ पधारे हैं साथ ही साथ अगर मैं वर्तमान की बात करूँ एशिया की सबसे बड़ी अनाज मंडी नरेला में है पूरे भारतवर्ष का दूसरा सबसे बड़ा होम्योपैथिक रिसर्च एंड हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर एंड हॉस्पिटल नरेला में अभी गत वर्ष तैयार हुआ है और उनका उद्घाटन हमारे देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र सिंह मोदी जी ने वर्चुअल किया था ऑनलाइन किया था बिल्कुल साथ ही विस्तार लिए हुए नरिला इंडस्ट्रियल एरिया बावाना इंडस्ट्रियल एरिया तथा डीडीए की आवासीय कॉलोनियां, जिसमें कि लाखों की संख्या में यहाँ फ्लैट्स हैं ये हमारा नरिला एक ग्रामीण और शहर का एक सामंजस्य बनाए हुए जहां बहुत अच्छा एक सामंजस्य है कि यहां पर अगर हम बात करें तो ग्रामीण परिवेश की आपको बहुत सारी चीज़ें जैसे कि मैं एक उदाहरण दूं कि हमारे घर में आज भी दूध से भैंस का निकला हुआ दूध आता है तो हमें मदर डेयरी का दूध लेने की आवश्यकता नहीं होती है तो सभी परिवहन व्यवस्थाएं वो सभी हैं जो आजकल एक टाउन्स में होती हैं तो ऐतिहासिक जगह है और हमें बड़ा प्यार है अपने इस जगह <laughs> चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी नरेला के बारे में बताने के लिए और बहुत सारी पुरानी यादें आपने ताज़ा कराई और फिर भी यहाँ पर मैं आने मैं भी देख रहा हूँ कि दो दिन से यहाँ पर हूँ तो मुझे भी गाय का जो है फ्रेश दूध जो है दिया जा रहा है तो आज क्योंकि शहरों में जब हम लोग रहते हैं वहाँ पर तो ऐसा कोई फ्रेश दूध मिलने की बात होती नहीं है वो तो आप दुकान से जाओ और पैकड सब चीज़ें ले लो ऐसा होता है तो वो चीज़ यहाँ पर जो है एक गाँव और शहर का मेल देखने को मिल रहा है तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे यहाँ पर और चलिए मनोज जी जाते जाते एक संदेश के रूप में क्या बताना चाहेंगे देश विदेश के लोग आपको रेडियो के माध्यम से सुन रहे हैं अपने देश से प्यार करें अपने समाज से प्यार करें ये देश आपका अपना है आपका अपना घर है जैसे आप अपने घर में संजो के रखते हैं ऐसे अपने देश को संजो के रखें ये पूरे देशवासी भारतवासी आपका अपने परिवार हैं जैसे आप अपने परिवार के सभी सदस्यों से प्रेम करते हैं ऐसे सभी भारतवासियों से प्रेम करें ये समस्त भारतवर्ष आपका अपना है समस्त भारतवासी आपके अपने हैं सभी से प्यार करें सभी से प्रेम करें मेल जोल से रहें सौहार्द से रहें <laughs> चलिए मनोज जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही प्यारा सा संदेश आपने दिया चलिए मित्रों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही बातें मुलाकातें कार्यक्रम में आशा करूंगा मनोज जी से बातें करके और उनकी बातें सुनने के बाद आपके मानस पटल पर कहीं ना कहीं जो है एक इंस्पिरेशन जरूर मिला होगा सामाजिक सेवा के बारे में और जब हम लोग सभी मिल इकट्ठा अगर समाज के बारे में सोचते हैं और सभी को जोड़ के रखते हैं तो निश्चित तौर पर कोई भी बड़ा काम मुश्किल नहीं होता आसानी से हो जाता है एक व्यक्ति अकेला सोचेगा तो उसके लिए मुश्किल है लेकिन सब लोग मिलकर अगर उस बात पर सोचते हैं और करना शुरू कर देते हैं तो आसानी से हो जाता है तो इन्हीं शुभाशाओं के साथ फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नई बातें लेकर तब तक आप बने रहिए हमारे साथ सलाम नमस्ते हम आ सा जय हिंद जय भारत ओम शांति रहोते रहो पत्थर के टकराने से वत भी झुक जाता है नामुमकिन मुमकिन काम तुम्हारे आए कष्ट कटे सब विघ्न मिटे कष्ट कटे सब विघ्न मिटे लगन की अग्न लगाने से तूहफा भी तोहफा बन जाता तुमको मीत बनाने से प्रभु को मीत बनाने से This heart.